राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद छियानवे मैं एक जगह जाना चाहता था रामलाल की चाची श्री रामकृष्ण देव की लीला सहधर्मिणी श्री शारदा देवी से पूछने पर उसने मना किया फिर मेरा जाना ना हुआ थोड़ी देर बाद सोचा यह क्या मैंने संसार धर्म नहीं किया कामनी कांचन त्यागे हूं इतने पर भी ऐसा जो संसारी है परमात्मा जाने स्त्रियों के वश में वह कितना है मड़ी कामणी और कांचन में रहने से कुछ न कुछ आँच तो देह में जरूर ही लग जाएगी आपने कहा था जय नारायण बहुत बड़ा पंडित था बुढ़ा हो गया था परंतु जब मैं गया तब देखा धूप में तकिए डाल रहा था श्री रामकृष्ण परंतु पंडिताई का अहंकार उसे न था और जैसा उसने कहा था उसी के अनुसार अंत में काशी में जाकर रहा बच्चों को मैंने देखा पैरों में बूट डाले हुए थे अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं श्री रामकृष्ण प्रश्नोत्तरों के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समझा रहे हैं श्री रामकृष्ण पहले बहुत अधिक उन्माद था अब घट क्यों गया परंतु कभी कभी अब भी होता है मणि आपकी अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं जैसा आपने कहा था कभी बालवत कभी उन्मादवत कभी जड़वत कभी पिशाचवत यही सब अवस्थाएँ कभी कभी हुआ करती हैं और कभी कभी सहज अवस्था भी होती है श्री राम हाँ बालवत और उसी के साथ बाल्य किशोर और युवा ये अवस्थाएं भी होती हैं। जब ज्ञानोपदेश दिया जाता है तब युवा अवस्था होती है और किशोर अवस्था में तेरह साल के बच्चे की तरह मजाक सूझता है इसीलिए लड़कों के बीच में मजाक किया जाता है अच्छा नारायण कैसा है मड़ी जी उसके सभी लक्षण अच्छे हैं श्री राम कृष्ण कद्दू की गढ़न अच्छी है तान पूरा खूब बजेगा वह मुझे कहता है आप सब कुछ हैं जिसकी जैसी धारणा है वह वैसा ही कहता है कोई कहता है ये ऐसे ही साधु और भक्त हैं जिसके लिए मैंने मना कर दिया है उसकी उसने खूब धारणा कर ली है उस दिन पर्दा समेटने के लिए मैंने कहा था उसने न समेटा गिरह लगाना सीना पर्दा लपेटना दरवाजे में और संदूक में ताला लगाना इस तरह के कामों के लिए मैंने मना कर दिया था उसने ठीक धारणा कर रखी है जिसे त्याग करना है उसे इन बातों का साधन कर लेना चाहिए यह सब सन्यासी के लिए है साधना की अवस्था में कामनी दावाग्नि सी है कालनाग्नि सी सिद्ध अवस्था के पश्चात ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर वह माँ आनंदमयी की मूर्ति हो जाती है तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मूर्ति देख सकता है कई दिन हो गए श्री रामकृष्ण ने नारायण को कामनी के संबंध में बहुत सावधान कर दिया था कहा था स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाए मोटा कपड़ा देह में डाले रहना कहीं ऐसा ना हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाए और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों में आठ हाथ दो हाथ नहीं तो कम से कम एक हाथ दूर जरूर रहना श्री राम कृष्ण मणि से उसकी माँ ने नारायण से कहा है उन्हें देखकर हम लोग मुक्त हो जाती हैं तू तो भला अभी लड़का है और बिना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता निरंजन कैसा सरल है मणि जी हाँ श्री राम कृष्ण उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमने देखा था या नहीं हर समय उसका एक ही भाव रहता है सरल है आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं परंतु जब बाहर जाते हैं तब दूसरी तरह के हो जाते हैं नरेंद्र अब संसार की चिंता में पड़ गया है उसमें कुछ हिसाब वाली बुद्धि है सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं आज मैं नीलकंठ का नाटक देखने गया था दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ वहाँ के लड़के बड़े दुष्ट हैं वे सब इसकी उसकी निंदा किया करते हैं इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है उस बार नाटक देखते समय मधु डॉक्टर की आंखों में आंसू देखकर मैंने उनकी ओर देखा था किसी दूसरे की ओर मैं नहीं देख सकता श्री रामकृष्ण मणि से अच्छा इतने आदमी जो यहाँ खींच चले आते हैं इसका क्या अर्थ है मढ़ी मुझे तो व्रज की लीला याद आती है कृष्ण जब चरवाहे और गौवे बन गए सब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पर गौों का प्यार बढ़ गया अधिक आकर्षण हो गया श्री राम कृष्ण वह ईश्वर का आकर्षण था बात यह है कि माँ ऐसा ही जादू डाल देती है जिससे आकर्षण होता है अच्छा केशवसेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे यहाँ तो उतने आदमी नहीं आते और केशवसेन को कितने आदमी जानते मानते हैं विलायत तक उसका नाम है विक्टोरिया ने उससे बातचीत की थी गीता में तो है कि जिसे बहुत से आदमी जानते मानते हैं वहाँ ईश्वर की ही शक्ति रहती है यहाँ तो उतना नहीं होता मढ़ी केशवसेन के पास संसारी आदमी गए थे श्री राम कृष्ण हाँ यह ठीक है वे अहिक कामनाएँ रखने वाले थे मढ़ी केशवसेन जो कुछ कर गए हैं क्या वह ठीक सकेगा ठीक सकेगा श्री राम कृष्ण क्यों वे एक संगीता लिख गए हैं उसमें उनके ब्राह्मण समाजी अनुयायियों के लिए नेमादि तो लिखे हैं मढ़ी अवतारी पुरुष जब स्वयं कार्य करते हैं तब एक और ही बात होती है जैसे चैतन्य देव का कार्य श्री राम कृष्ण हाँ हाँ यह ठीक है मढ़ी आप तो कहते हैं चैतन्य देव ने कहा था मैं जो बीज डाले जा रहा हूँ कभी न कभी इसका कार्य अवश्य होगा छत पर बीज था जब घर ठह गया तब उस बीज से पेड़ पैदा हुआ श्री राम अच्छा शिवनाथ आदि ने जो समाज बनाया है उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं मरी जी वैसे ही आदमी जाते हैं श्री श्रीराम हाँ हाँ सब संसारी आदमी जाते हैं जो ईश्वर के लिए व्याकुल हैं कामनी कांचन के त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं यह ठीक है मड़ी अगर यहाँ से एक प्रवाह बहे तो बड़ा अच्छा हो उस प्रवाह के वेग में सब बह जाए यहाँ से जो कुछ होगा वह अवश्य ही एक विशेष ढर्रे का न होगा श्री राम कृष्ण जिस मनुष्य का जो भाव है मैं उसके उस भाव की रक्षा करता हूँ वैष्णवों से वैष्णव भाव ही रखने के लिए कहता हूँ शाक्तों से शाक्त भाव परंतु इतना उनसे और कह देता हूँ कि यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य है और बाकी सब मिथ्या भ्रम है